शो ठोक जगत तरैया घोर की नंबर सिक्स पहला प्रश्न शिविर में पहुंचकर भी भेद क्यों दिखता है संन्यास्त होते ही क्या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 वे झुके हैं और अपनी झोली भरे जा रहे हैं और तुम डरे हो तुम्हारे डर के कारण ही भेद है भय भे के कारण ही भेद है पुष्ट हो सं्यस्त होते ही क्या सारा फासला मिट जाता है सं्यस्त होते ही सारा फासला नहीं मिट जाता लेकिन फासले के मिटने की शुरुआत जरूर होती सारा फासला तो मिटते मिटते मिटेगा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 यहां के पद नहीं मिल रहे हैं तो परम पद की प्राप्ति इधर चुनाव में कुछ आसानी दिखती तो परम पद की प्राप्ति दिल्ली दूर मालूम होती तो चलो परम पद मगर परम पद चाहिए तुम कभी अहंकार की ये आकांक्षाएं देखते हो ये अहंकार नए नए रूपों में फिर फिर खड़ा हो जाता है इधर कहता था धन चाहिए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 नाम तो उनका बड़ा प्यारा का नहीं है श्याम कन्हैया मगर नाम ही मालूम होता है अभी ना तो श्याम की तरफ जाने की कोई आकांक्षा जगी मालूम होती है न हिम्मत मालूम होती है। मैं तो चाहूंगा कि इनका हाथ पकड़ लू मगर वो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि छोड़ देंगे ना पीछे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 तो तुम अपना जूता निकालकर उसके सिर पर मार देते हो ये भी प्रतीक है ये उल्टा प्रतीक है तुम कहते हो कि अब तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत कर दी अब जूता किसी के सिर पर रख देना या मार देना क्या फर्क पड़ता है जूता क्या किसी का अपमान करेगा लेकिन प्रतीक है और भीतर की खबर लाते हैं। एक वस्तु प्रतीक है सिर्फ भीतर की खबर लाते हैं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 निरंतर पढ़ती रहे तो तुम्हारे भीतर कोई जागृत होने लगता है जो जागकर सत्य को समझ पाएगा शब्द तो चोट है ऐसा समझो घड़ी में अलार्म भर के तुम सो जाते हो सुबह अलार्म बजा अलार्म ही उठाने में समर्थ नहीं है क्योंकि जो बहुत कुशल है अलार्म भी सुनते रहते हैं और उठते भी नहीं कुशल जो लोग हैं वो तरकीब निकाल लेंगे वो एक सपना देखने लगेंगे कि मंदिर में गए हैं और घंटी बज रही मंदिर की बस अब मंदिर की घंटी बज रही तो अलार्म को उन्होंने झुटला दिया वो अलार्म सुना ही पड़ रहा वो सुन रहे हैं कि मंदिर की घंटी बज रही सुबह जब उठेंगे नौ बजे फिर उनकी नींद खोलेगी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 और कोई सपना बना लिया तो 10 मिनट तक सपने में रहा आएगा अब नई जो घड़ियां हैं उसमें अलार्म बजता, फिर रुकता फिर बजता, फिर रुकता फिर बजता। ताकि अगर एक बार चूक गए तो दोबारा अगर दोबारा चूक गए तो तिबारा 10 मिनट ही बजता है लेकिन दो दो मिनट करके बजता है इसका ज्यादा परिणाम है इसको मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए तो पाया गया कि यह ज्यादा लोगों को उठाता है क्योंकि एक सपना देकर धोखा दे दिया फिर जरा विश्राम कर रहे थे वो फिर बजा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 क्योंकि पापी तो शायद पहुंच भी जाए पंडित कभी नहीं पहुंचते एक चम्मच धूप अथवा एक चुटकी गंध कर सको कर लो इन्हें तुम तो मुठ्ठियों में बंद स्वर नहीं हो किंतु अक्षर बोलते तो हैं बंद अर्थों को समय पर खोलते तो हैं एक कलछुल चांदनी या आचमन भर छंद कर सको कर लो इन्हें तुम तो मुठ्ठियों में बंद दूब उगती है अगर ऊपर उठेगी ही क्या लपट होकर अधोमुख ही घुटेगी ही एक पंचम टेर फागुन बौर के संबंध कर सको कर लो इन्हें तुम तो मुठियों में बंद मैं तुम्हें जो दे रहा हूं ये अंगारे हैं इन्हें अगर तुमने मुठ्ठियों में बंद किया तो ये तुम्हें जगा देंगे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 ऊपर ऊपर नहीं होगी वो बतलाहट भीतर से आएगी अगर कुछ छूटेगा तो इसलिए छूटेगा कि तुम्हारे भीतर समझ की किरण उतरी आमतौर से हम उल्टा करते हैं कुछ छोड़ना होता है तो हम छोड़ने का अभ्यास करते हैं एक मित्र आए सिगरेट पीने की आदत है कई वर्षों से छोड़ना चाहते फिर किसी ने उनको बता दिया कि ऐसा करो तुमसे छूटती नहीं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 कि उस दिन तुम खूब पीते हो ज्यादा पीते हो उस दिन तुम्हें चैन ही नहीं मिलता जब तक तुम ना पियो तो इसका अर्थ केवल इतना हुआ कि यह आदत चिंता को छिपाने का उपाय है अब अगर तुमने सिगरेट छोड़ दी और चिंता की आदत कायम रही तो नाक नाक में डालने लगोगे या कुछ और करोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो तुमने देखा छोटे बच्चे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 असल में क्या मामला है मां नाराज हो गई बच्चा घबरा गया चिंता पकड़ गई कि पता नहीं अब दोबारा मां का स्तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो अब वो झूठा स्तन पैदा कर रहा है वो अपनी अंगूठा पी रहा है वो कह रहा कोई फिक्र की बात नहीं अंगूठा तो अपने पास है इसको ही पिएंगे वो इसको ही चूसने लगा अंगूठा चूसते चूसते सो जाता तुमने अक्सर देखा होगा बच्चे जब भी अंगूठा चूसेंगे थोड़ी देर में सो जाएंगे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 क्योंकि अब ये ये भी हद हो गई मां तो राजी है ही नहीं उससे अपना अंगूठा पेने के भी स्वतंत्रता नहीं और बच्चे में अपराध भाव भी पैदा हो जाता तो वो देखता रहता जब मां आ रही हो जल्दी से अंगूठा बाहर कर लेता अपना हाथ छिपा लेता इधर मां गई कुछ उसने अंगूठा पीना शुरू किया उसके जीवन में पाप की भी शुरुआत हो गई वो सोचने लगा कि मैं कुछ गलती कर रहा हूं लोग सिगरेट भी पीते हैं तो अपराध भाव से पीते हैं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 वीरता कड़क कर बोलती इस धारा से प्रेम का तूफान उठता है किनारे पर जो भी वृक्ष खड़े हैं उनकी डाल डाल डोलती जिनको धुओं के धब्बे लग गए आग अपनी तरलता से उन्हें भी धोती और नहलाती यह धारा व्यक्तित्व कहलाती एक तो चरित्र है थोथा थोथा आरोपित चमड़ी से ज्यादा गहरा नहीं कुरे चरित्र को और जल्दी ही तुम पाओगे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 अंत तक प्रेम पाओगे चरित्र वाले व्यक्ति के साथ ऐसी झंझट में मत पड़ना प्रेम ऊपर ऊपर होगा और जरा तुमने खरोंच दी उसकी चमड़ी तो क्रोध निकल आएगा घृणा निकल आएगी वैमनस निकल आएगा चरित्र वाले आदमी से जरा दूर दूर रहना चरित्र वाला आदमी भरोसे का नहीं है चरित्र वाला आदमी झूठा आदमी है ऐसे ही जैसे कच्चे रंग के कपड़े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 छठवा प्रश्न मैं संकालु हूं श्रद्धा चाहता हूं पर सदती नहीं संदेह ही संदेह उठे जाते मुझे मार्ग बताएं चिंता ना करो संकालु होना स्वाभाविक है संका मनुष्य का स्वभाव है उसकी निंदा भी ना करो परमात्मा ने जो भी दिया है उसका कुछ ना कुछ उपयोग है उपयोग सीखो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 धर्म बार बार अंध्याले में लुप्त हो जाता है और शंकाओं के जरिए हम बार बार उसका नया आविष्कार करते हैं। शंकाएं सोपान हैं, विश्वास सबसे ऊपरी मंजिल है शंकाओं को सीढ़ियां बनाओ धन पर शंका करो और ध्यान पर श्रद्धा आनी शुरू हो जाएगी कल एक युवक ने सन्यास लिया उसका नाम था धनेश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 तो मैं तुमसे नहीं कहता जैसा तुम्हारे साधारण महात्मा तुमसे कहते हैं कि संध्या संदेह करो ही मत संघ करो ही मत उनको कुछ पता नहीं है। मैं तो तुमसे कहता हूं संदेह का ठीक ठीक उपयोग करो जिंदगी में बहुत जगह है जहां संदेह करना जरूरी है। पूरी जिंदगी संदेह के योग्य है एक एक पर्त को उघाड़ो और देखो और तब तुम पाओगे कि इन्हीं संदेहों के सहारे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते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 नास्तिक आस्तिक से ज्यादा ईमानदार होते आस्तिक तो अक्सर पाखंडी होते नास्तिक भी पाखंडी हो सकते हैं लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं रूस में होते हिंदुस्तान में तो नास्तिक होना जरा कठिन बात है यहां तो जो नास्तिक होगी वो भी आस्तिक दिखलाता है क्योंकि उसी में सुविधा है सब आस्तिकों की भीड़ है चारों तरफ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 क्योंकि इतने हिम्मतवर आस्तिक ही दुनिया से खो गया जो नास्तिक को भी भीतर ले ले पर यह मंदिर सबके लिए खुला है तुम आओ तुम्हारी शंकाओं की सीढ़ियां बना लेंगे उन्हीं सीढ़ियों से तुम मंदिर में पहुंच जाओगे एक बार सदा स्मरण रखो कि परमात्मा ने जो भी दिया है वो व्यर्थ तो नहीं हो सकता चाहे हमें उसका उपयोग पता ना हो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 और वो घर में जगह भी घेर रहा था बैठक खाना आधा उसने घेर रखा था और उस पर कचरा कूड़ा भी इकट्ठा होता था और बच्चे कभी उसको छेड़ देते तो घर के लोगों को विघ्न बाधा भी पड़ती थी कभी रात में कोई चूहा कून जाता तो नींद भी टूट जाती थी आखिर उन्होंने एक दिन तय किया कि इससे छुटकारा पाए इसको रखे रखे क्या सहारे तो उन्होंने उसे उठा के सड़क के बाहर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 वाद्य को छीनना चाह और भिकारी से कहा यह वाद्य हमारा है क्योंकि उनको पहली दफा पता चला कि यह तो अपूर्व है ऐसा संगीत तो कभी सुना ना था लेकिन भिकारी ने कहा वाद्य उसी का हो सकता है जो बजाना जानता है तुम तो इसे फेंक चुके अब तुम्हारी इस पर कोई मालकीत नहीं और तुम्हारी मालकियत का मतलब भी क्या तुम करोगे क्या फिर जाकर ये तुम्हारे घर में जगह घेरेगा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 री महफिल में दिल रह जाएगा हम ये समझे थे चले आएंगे दंभर देखकर अच्छा हुआ दिल रह गया क्योंकि दंभर देखकर चले जाते तो उसका इतना ही अर्थ होता कि देखा ही नहीं दंभर भी देख लिया तो दिल रह ही जाएगा एक श्वास भी मेरे साथ ले ली तो दिल रही जाएगा एक बार भी मेरी आंख में आंख डाल के देखा तो दिल रही जाएगा रही जाना चाहिए इसलिए सारा प्रयोजन है यहां कि किसी तरह दिल रह जाए कौन नया परदेसी आया फिर सपनों के गांव में किसने किया बसेरा फिर से इन पलकों की छाओ में मंदिर कौन उठाता है मेरे मन के वीरान में कौन मनाता है जन्मोत्सव साधु के शमशान में भावों का धन कौन लुटाता मुझ पर यहां अभाव में मेरे नपर छाए फिर से कौन बदरवा सावनी मेरे आंगन में गाता है कौन प्रणय की लावनी किसका आकुल आमंत्रण है घन की घुमड़ घेराव में कौन मुझे जो सह देता है अपनी गोटें मारकर कौन छली जो जीत रहा है मुझको मुझसे हार कर मन का हीरा हार गई हूं मैं पहले ही दाव में छ्यू कोठा मेरा सुनापन यह किसकी पदचाप से मेरे मन की जड़ता जैसे छूट रही अभिशाप से यह वरदानी परस छिपा था कौन राम के पांव में कौन नया परदेसी आया फिर सपनों के गांव में किसने किया बसेरा फिर से इन पलकों की छाओं में तुम्हारा हृदय बहुत दिन से वीरान था तुम्हारा दिल बहुत दिन से सोया था तुम्हारे दिल की वीणा बहुत दिन से बजी नहीं अच्छा हुआ तुम आ गए यही सोच के आए थे कि दंभर में लौट आएंगे देखकर चलो इस बहाने ही आ गए अक्सर ऐसे ही होता है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 अब हृदय को लेके भाग मत जाना बुद्धि तो कहेगी भाग चलो बुद्धि तो बड़ी कायर बुद्धि तो कहेगी कहां उलझे जाते हो भाग चलो भाग मत जाना क्योंकि भाग्य के खुलने का क्षण चूक जाओगे अगर भाग गए भाग्यवान हो कि हृदय यहां अटका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 इसके पहले जीवन क्या था जीने भर का एक बहाना उम्र बोझ थी सांस कर्ज थी जैसे तैसे सभी चुकाना लेकिन जब से तुम मिले मुझे सब उत्सव पावन लगता है रुक जाना भाग मत जाना जीवन उत्सव बन सकता है जीवन पावन बन सकता है तुम बिन यह मेला जगती का मुझको था मरघट सा सूना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 मन पत्थर दुखी अहल्यासा मुझको लगता था यह जीवन खंडित हो गई तपस्या सा पाया क्या स्पर्श तुम्हारा यह मन पाहन चेतन लगता है जीवन पहले मातम ही था जब तुम आए त्योहार हुआ मेरा जीवन था तम ही तम जब तुम आए उजियार हुआ राधा के हित फिर गोकुल से जो लौटा मोहन लगता है हृदय रह जाए तो रह जाने देना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 आश्वस्त हो सकते कि हो कि बदलाहट होगी क्योंकि सारी बदलाहट हृदय से आती है दिल से आती है। और सारी रुकावट बुद्धि से आती तो बुद्धि तो तुम अपनी ले जाओ और दोबारा जवाओ तो बुद्धि लेके आना भी मत बुद्धि घड़ी छोड़ आना और हृदय तुम यहां छोड़ जाओ तो अभी तुम्हारे कपड़े रंग डाले अब तुम्हारा हृदय भी रंग डालेंगे मैं तो रंगरेज हूं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 चित में